महाभारत शांति पर्व असिति तमो तमोध्याय राजा के लिए मित्र और अमित्र की पहचान तथा उन सबके साथ नीतिपूर्ण वर्ताव का और मंत्री के लक्षणों का वर्णन युधिष्ठिर उवाच यदप्य कर्म तदप्येक दुष्कर्म पुरुषेण सहायन कितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जो छोटे से छोटा काम है उसे भी बिना किसी की सहायता के अकेले मनुष्य के द्वारा किया जाना कठिन हो जाता है फिर राजा दूसरे की सहायता के बिना महान राज्य का संचालन कैसे कर सकता है किम शीलम किम समाचारो राहवेत कही दृश्य विश्वसेत राजा के दृश्य नश्वसेत अतः राजा की सहायता के लिए जो सचिव अर्थात मंत्री हो उसका स्वभाव और आचरण कैसा होना चाहिए राजा कैसे मंत्री पर विश्वास करे और कैसे पन्ना करे भिष्म चतुर्विधान मित्राणी राजन भवत्तम सहारे तो मस्त था भिष्म जी ने कहा राजन राजा के सहायक या मित्र चार प्रकार के होते हैं सहार्थ दूसरा भजमान तीसरा सहज और चौथा कृत्रिम सहार्थ मित्र उनको कहते हैं जो किसी शर्त पर एक दूसरे की सहायता के लिए मित्रता करते हैं अमुख शत्रु पर हम दोनों मिलकर चढ़ाई करें विजय होने पर दोनों उसके राज्य को आधा आधा बांट लेंगे इत्यादि शर्तें सहार्थ मित्रों में होती है जिनके साथ परंपरागत वंश संबंध से मित्रता हो वे भजमान कहलाते हैं जन्म से ही साथ रहने से अथवा घनिष्ठ संबंध होने के कारण जिनमें परस्पर स्वाभाविक मैत्री हो जाती है वे सहज मित्र कहे गए हैं और धन आदि देकर अपनाए हुए लोग कृत्रिम मित्र कहलाते हैं धर्मात्मा पंचमश्चा मित्र नई कस नो यो वत भवे यो न रोचेत न तम तस् प्रकाशेत धर्मा धर्मेण राज चलने जिगीषव इनके सिवा राजा का एक पांचवा मित्र धर्मात्मा पुरुष होता है वह किसी एक का पक्षपाती नहीं होता और न दोनों पक्षों से वेतन लेकर कपटपूर्वक दोनों का ही मित्र बनना रहता है जिस पक्ष में धर्म होता है उसे और वह भी हो जाता है अथवा जो धर्मप्राण राजा है वही उसकी आश्रय ग्रहण कर लेता है ऐसे धर्मात्मा पुरुष को जो कार्य न रुचे वह उसके सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिए क्योंकि विजय की इच्छा रखने वाले राजा कभी धर्म मार्ग से चलते हैं और कभी अधर्म मार्ग से चतुर्णाम मध्यम श्रेष्ठ नित्यम संख्य तथा परऊ सर्वे नित्यम संक्रत्यक्ष कार्यमात्म उपर्युक्त चार प्रकार के मित्रों में से भजमान और सहज ये बीच वाले दो मित्र श्रेष्ठ समझे जाते हैं किंतु शेष दो की ओर से सदा सशंक रहना चाहिए वास्तव में तो अपने कार्य को ही दृष्टि में रखकर सभी प्रकार के मित्रों से सदा सतर्क रहना चाहिए नहीं राग्या प्रमादो राजा प्रमादो वही कर्तव्यो मृतरक्षण प्रमादिनमानम लोका परिभवंत राजा को अपने मित्रों की रक्षा में कभी असावधानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि असाधान राजा का सभी लोग तिरस्कार करते हैं असाधु साधुता में साधुर्भवते दारुण हरिश्च भवते मित्र चापे अनित्यचत्ता प्रदूशती अनिचित्ष तस्त विश्वसेत तस्मा प्रधानमंत्र प्रत्यक्ष तत्सरे बुरा मनुष्य भला और भला मनुष्य बुरा हो जाता है शत्रु भी मित्र बन जाता है और मित्र भी बिगड़ जाता है क्योंकि मनुष्य का चित्त सदैव एक सा नहीं रहता अतः उस पर किसी भी समय कोई कैसे विश्वास करेगा इसलिए जो प्रधान कार्य हो उसे अपने आँखों के सामने पूरा कर देना चाहिए एकांते नहीं विश्वास कृष्णो धर्मार्थनाशक अविश्वास सर्वत्र मृत्यु विशेषते किसी पर भी किया हुआ अत्यंत विश्वास धर्म और अर्थ दोनों का नाश करने वाला होता है और सर्वत्र अविश्वास करना भी मृत्यु से बढ़कर है अकाल मृत्यु विश्वास विश्वसन विपद्यस्मिन करो ते विश्वासम इच्छा तस्वती दूसरों पर किया हुआ पूरा पूरा विश्वास अकाल मृत्यु के समान है क्योंकि अधिक विश्वास करने वाला मनुष्य भारी विपत्ति में पड़ जाता है वह जिस पर विश्वास करता है उसी के इच्छा पर उसका जीवन निर्भर होता है तस्मा विश्वसित संकितम च के सुचैन ऐसा निहिति गतिस्ता लक्षा चय इसलिए राजा को कुछ चुने हुए लोगों पर विश्वास तो करना ही चाहिए पर उनके ओर से ससंग भी रहना चाहिए तात यही सनातन नीति की गति है इसे सदा दृष्टि में रखना चाहिए यम मन ममा भावानम स्मृत नित्यम तस्मा संकत्यम अमित्रम तरुर्बुधा अमुक व्यक्ति मेरे मरने के बाद राजा हो सकता है और धन की यह सारी आय अपने हाथ में ले सकता है ऐसी मान्यता जिसके विषय में हो वह भाई पड़ोसी या पुत्र ही क्यों न हो उससे सदा सतर्क हो रहन, रहना चाहिए क्योंकि विद्वान पुरुष उसे शत्रु ही समझते हैं येद्योदेत्र ग त्रिथत्यन सर्वशे तव वर्षा आदि का जल जिसके खेत से होकर दूसरे के खेत में जाता है उसके इच्छा के बिना उसके खेत की आड़ या मेड़ को नहीं तोड़ना चाहिए तथे तस्ती इसी प्रकार आड़ न टूटने से किसके खेत में अधिक जल भर जाता है वह भयभीत हो उस जल को निकालने के लिए खेत की आड़ को तोड़ डालना चाहता है जिसमें ऐसे लक्षण जान पड़े उसी को शत्रु समझो अर्थात जो अपने राज्य की सीमा का रक्षक है वह यदि सीमा तोड़ दे तो अपने राज्य पर भय आ सकता है अतः उस भी उसे भी शत्रु ही समझना चाहिए यस्तु न तृप्यत छी नरो भवेत एक तदुत्तम अमित्र जो राजा की उन्नति से कभी तृप्त न हो उत्तरोत्तर उसकी अधिक उन्नति ही चाहता रहे और अवनति होने पर बहुत दुखी हो जाए यही उत्तम मित्र की पहचान बताई गई है जन्मने तमा भावान अश्भाव भवेदिते तस्मिन कुरे तबे श्वासम यथा पितरी भयी तथा जिसके विषय में ऐसी मान्यता हो कि मेरे न रहने पर यह भी नहीं रहेगा उस पर पिता के समान विश्वास करना चाहिए तम शक्तिया वर्धम्चर्वतः परिव्रीयत नित्यम क्षता बारो धर्मेश कर्मसु शता भी जानी आ उत्तम पितृलक्षण ये तस् क्षति तेतुस्मृता और जब अपने वृद्धि हो तो यथाशक्ति उसे भी सब ओर से समृद्धिशाली बनावे जो धर्म के कार्यों में भी राजा को सदा हानि से बचाने का प्रयत्न करता है तथा उसकी हानि से भयभीत हो उठता है उसके इस स्वभाव को ही उत्तम मित्र का लक्षण समझना चाहिए जो राजा की हानि और विनाश की इच्छा रखते हैं वे उसके शत्रु माने गए हैं व्यसना भी तो यद्यां विधम मित्र तदात्मा समुच्य जो मृत मित्र पर विपत्ति आने की संभावना से सदा डरता रहता है और उसकी उन्नति देखकर मन ही मन ईर्ष्या करता है ऐसे मित्र को अपने आत्मा के समान बताया गया है रूपवर्ण क्षुरथूय कुल संपन्न सते प्रत्यन जिसका रूप रंग सुंदर और स्वर मीठा हो जो क्षमाशील हो निंदक ना हो तथा कुलीन और शीलवान हो वह तुम्हारा प्रधान सचिव होना चाहिए मेधा विस्मृतिमा दक्ष प्रकृतियासवान्न तो मनि तो वामचेतक ऋत्पिग्वा यदिचार्य सखावा संस्था गृह वेदमास्ते सैत्म पूजि जिसके बुद्धि अच्छे और स्मरण शक्ति तीव्र हो जो कार्य साधन में कुशल और स्वभावतः दयालु हो तथा कभी मान या अपमान हो जाने पर जिसके हृदय में द्वेष या दुर्भाव नहीं पैदा होता हो ऐसा मनुष्य यदि ऋत्विज आचार्य अथवा अत्यंत प्रशंसित मित्र हो तो वह मंत्री बनकर तुम्हारे घर में रहे तथा तुम्हें उसका विशेष आदर सम्मान करना चाहिए परम सहते विद्या प्रकृति धर्म भवे तथा वह तुम्हारे उत्तम से उत्तम गोपनीय मंत्र तथा धर्म और अर्थ की प्रकृति को भी जानने का अधिकारी है उस पर तुम्हारा वैसा ही विश्वास होना चाहिए जैसा कि एक पुत्र का पिता पर होता है प्रकृतियाँ तीन प्रकार की बताई गई हैं अर्थ प्रकृति धर्म प्रकृति तथा अर्थ धर्म प्रकृति इनमें अर्थ प्रकृति के अंतर्गत आठ वस्तुएं हैं खेती वाणिज्य दुर्ग क्षेत्र अर्थात पुल जंगल में हाथी बांधने के स्थान सोने चांदी आदि धातुओं की खान कर ग्रहण और सूने स्थानों को बसाना इनके अतिरिक्त जो दुर्गाध्यक्ष बलाध्यक्ष धर्माध्यक्ष सेनापति पुरोहित वैद्य और ज्योतिषी ये सात प्रकृतियाँ हैं इनमें से धर्माध्यक्ष तो धर्म प्रकृति है और शेष छह अर्थ धर्म प्रकृति के अंतर्गत है नव दौन त्रया का जान परस्पर भेदो भवती सर्वदा एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए दो या तीन को नहीं क्योंकि वे आपस में एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते एक कार्य पर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियों में प्राय सदा मतभेद हो ही जाता है प्रधान समय स्थित समर्थान येष्टे नानर्थान कुरते चय यो न कामा ध्यान लोभा धर्म मुस्तृत दक्ष पर्याप्त वचन सह सत्यन जो कीर्ति को प्रधानता देता है और मर्यादा के भीतर स्थित रहता है जो सामर्थ्यशाली पुरुषों से, से द्वेष और अनर्थ नहीं करता है जो कामना से भय से लोभ से अथवा क्रोध से भी धर्म का त्याग नहीं करता जिसमें कार्य कुशलता तथा तो आवश्यकता के अनुरूप बातचीत करने की पूरी योग्यता हो वही पुरुष तुम्हारा प्रधानमंत्री होना चाहिए कुलीन शील सम्पन्नस्थितुरा कत्थन शूरश्चाच विद्वांस प्रतिपत्ति विसारद्या कर्तव्याक स्थित पूजिता संविभक्ता सुसहायास्विता जो कुलीनशील संपन्न, सहनशील झूठी आत्म प्रशंसा न करने वाले शूरवीर श्रेष्ठ विद्वान तथा कर्तव्य कर्तव्य को समझने में कुशल हो उन्हें तुम्हें मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए वे तुम्हारे सभी कार्यों में नियुक्त होने योग्य है उन्हें तुम सत्कार पूर्वक सुख और सुविधा की वस्तुएँ देना इस प्रकार आदरपूर्वक अपनाए जाने पर वे तुम्हारे अच्छे सहायक सिद्ध होंगे कृष्णमेते में प्रतिरोपे विषिप्ता प्रतिरूपे सुकर्मसु युक्ता महसु कार्यशु श्रेयापयता इन्हें इनकी योग्यता के अनुरूप कर्मों में पूरा अधिकार देकर लगा दिया जाए तो ये बड़े बड़े कार्यों के साधन में तत्पर हो राजा के लिए कल्याण की वृद्धि कर सकते हैं एते कर्मा कुरे स्पर्धम मिथास अनुतिषंत चैवाचक्षाणा परस्पर क्योंकि ये सदा परस्पर होड़ लगाकर कार्य करते हैं और एक दूसरे से सलाह लेकर अर्थ की सिद्धि के विषय में विचार करते रहते हैं ज्ञातिभ्य बुद्धे बुद्धेता मृत्योरव भयम सदा उपराजेव राज ज्ञाते सहते सदा युद्धिर तुम अपने कुटुम्बी जनों से सदा उसी प्रकार भय मानना जैसे लोग मृत्यु से डरते रहते हैं जिस प्रकार पड़ोसी राजा अपने पास के राजा की उन्नति देख नहीं सकता उसी प्रकार एक कुटुम्बी दूसरे कुटुम्बी का अभ्युदय कभी नहीं सह सकता रिजो मृदोवदान्य हरेमत नान्यो ज्ञातिर महाबाहो विनाशम महाभाहो जो सरल कोमल स्वभाव वाला उदार लज्जाशील और सत्यवादी है ऐसे राजा के विनाश का समर्थन के सिवा दूसरा नहीं कर सकता अज्ञातिपिना सुखा न परम अज्ञातिमत पुरुषम परेचा भी जिसके कुटुम्बी या सगे संबंधी नहीं है वह भी सुखी नहीं होता इसलिए जनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए भाई बंधु या जनों से रहित पुरुष को दूसरे लोग दबाते रहते हैं निकृतरे वरायणम नान्य निकारम सहते ज्ञाति ज्ञाते कथन चरा दूसरों के दबाने पर उस मनुष्य को उसके सगे भाई बंधु ही सहारा देते हैं दूसरे लोग किसी सजाति बंधु का अपमान करे तो जाति भाई उसको किसी तरह सहन नहीं कर सकते हैं एव जानाते निकृतम बांधविपी ते सुसंती गुणाश्चव नैगुण्यम चते यदि सगे संबंधी भी किसी पुरुष का अपमान करे तो उसके जाति के लोग उसे अपना ही अपमान समझते हैं इस प्रकार कुटुंबी जनों में गुण भी है और अवगुण भी दिखाई देते हैं नाग जातिर अनुगृहते नाग्ञा अभयम ज्ञात भर के सो दृश्यते साधव साधु दूसरी जाति का मनुष्य न अनुग्रह करता है न नमस्कार इस प्रकार जाति भाइयों में भलाई और बुराई दोनों देखने में आती है सम्मानत पूजये चाचा नित्यम च कर्मण कुे नियम किचरेत राजा का कर्तव्य है कि वह सदा अपने जाति बंधुओं का वाणी और क्रिया द्वारा आदर आदर सत्कार करे वह प्रतिदिन उनका प्रिय ही करता रहे कभी कोई अप्रिय कार्य न करे विश्वतम विश्व सुवरते सर्वदा नहे दोषो गुणो वेते नृप्यस्ते सुदृश्यते उन पर विश्वास तो न करे परंतु विश्वास करने वाले की ही भांति सदा उनके साथ बर्ताव करे उनमें दोष है या गुण इसका निर्णय करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है अस्य अस्व वर्तमान पुरुष प्रमादितः प्रमादित प्रमादिन संप्रसीदती तथा मित्री भव्यपि जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है उसके शत्रु भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ मित्रता का वर्ताव करने लगते हैं यहं वर्त नित्य ज्ञाति सम्बन्धिमंडल एं मित्र स्वमित्रे मध्यस्थे चिरा से जो कुटुम्बी सगे संबंधी मित्र शत्रु तथा मध्यस्थ व्यक्तियों की मंडली में सदा इसी नीति से व्यवहार करता है वह चिरकाल तक यशस्वी बना रहता है एति श्री महाभारती शांति परमड़ी राजधर्माशासन परमढ़ी अशीति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अस्सीवाँ अध्याय पूरा हुआ